हरे कृष्णा, आज हम श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद ऐसी पाठ करते हैं आज का श्लोक प्रथम अध्याय श्लोक संख्या तीन और चार पंच ऐसे पश्चाइतान पांडुपुत्रण आचार्य महति चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीम हे आचार्य दुर्योधन कहते हैं द्रोण आचार्य को हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख देखे जिससे आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है राज दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों के को इंगित करना चाहता था अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके द्रोणाचार्य इससे भली भंथ था किंतु जब द्रुपद का पुत्र ध्रष्ट दुम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सोपा गया था जोनाचार्य को उससे अपने सारे रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई अब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने या आ, की थी की की इस दुर्बलता इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न खड़े इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना अच्छा रहा था की कहीं वह कहीं वह अपने प्रिय शिष्य शिष्य था दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है तो इस प्रकार प्राय सभी श्लोक पर श्रील प्रोपाद इस भगवदगीता यथारूप उनका व्याख्या देते हैं, जिससे हम इस भगवदगीता का गहरा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार कही श्लोकों में दुर्योधन द्रोण को फंड के पक्ष में मुख्य मुख्य योद का नाम बोलते हैं। और उसके पश्चात दुर्योधन की सेना में मुख्य मुख्य योद्धा का नाम कहते हैं तो ये सब क्षत्रिय थे क्षत्रिय शब्द का मतलब जो साजन व्यक्तियों प्रजाओं की रक्षा कहते हैं पानाश्रम धर्म में चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो आजकल युद्ध कैसे होते हैं? तो उग्रपंथियों चेररिज्म करते हैं बॉम ब्लास्ट कहते हैं और किसी भी समय पब्लिक सुरक्षित नहीं होते हैं। क्षत्रिय धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना तो इसलिए क्षत्रिय निस्वार्थ होना चाहिए तो आपन जीवन समापन कहते हैं प्रजाओं की रक्षा करने में तो उस समय वैदिक युग में और इस समय काली युग में बहुत बड़ा अंतर फरते हैं बहुत लोग कहते हैं कि वो वाणाश्रम धर्म में बहुत दोष था तो वास्तव में प्राचीन वाणाश्रम धर्म तो अति सुंदर था परंतु खाली का प्रभाव से वो सब विकृत हो गया परंतु उस समय केवल यदि कुछ झगड़ा था तो केवल युद्ध में शामिल थे ऐसा नहीं था कि वो युद्ध सिटी के अंदर होगा नहीं वो कुरुक्षेत्र वो वो रणभूमि, जो चुनी हुई युद्ध के लिए वो किसी सह किसी नागा ग्राम से बहुत दूर था जिससे साधारण प्रजाओं की कुछ क्षति नहीं हो क्षत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हार्म, जिससे प्रजाओं तो पूरी सुरक्षित होती है इसलिए क्षत्रिय वारणा होना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि अहिंसा फर्म धर्म परंतु इस भौतिक संसार इतना निष्ठुर है कि यदि हम पूरी अहिंसा पालन करना चाहते हैं तो सब डाकत गुंडा सब चोर तो अवसर मिलके तो साधारण प्रजाओं का सत्यानाश करेंगे जैसे पुलिस है आजकल क्षत्रिय नहीं है पुलिस है और पुलिस का धर्म है या कर्तव्य है प्रजाओं की रक्षा करना परंतु कलयुग में दुर्भाग्यता से अवस्था है कि किसी भी अपना घर में सुरक्षित नहीं होते तो वैदिक संस्कृति में क्षत्रियो या राजा गण का अधिकार नहीं है कर लेना एक पैसा भी नहीं लाना प्रजाओं से यदि उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते परंतु आज का विपरीत हो गया है तो नेताओं या राजागण प्रजाओं की रक्षा नहीं करते प्रजाओं की शोषण करते तो सब नहीं है उस सब नेता उस प्रकार नहीं है लेकिन लगभग सभी उस प्रकार है तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है हरि कृष्ण महामंत्र और भागवत गीता शिक्षा के द्वारा एक सोना युग लाना जो ब्रह्म, ब्रह्मा भाई वाकफुराण में कहते हैं कि इस कल युग में 10,000 वर्षों में एक सोना युग होगा तो सत्य युग जैसे होगा तो इसलिए वास्तव ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब जाति बनाना चाहिए नहीं है जन्म के अनुसार गुण के अनुसार इसकी चर्चा होगी इसके पश्चात भगवदगीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण माया श्रेष्टम गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस विभाजन समाज में मानव समाज में ये स्वाभाविक है तो सब लोग तो एक ही पका नहीं है तो कुछ लोग है बुद्धिजीवी कुछ लोग हैं बलवान कुछ लोग हैं जो उनका वास्तव स्व स्वभाव होते हैं, कि उनकी प्रवृत्ति होते हैं, गौरक्ष करना कृषि करना व्यापार करना वे वैश्य हैं। और कुछ लोग सुखी होते हैं अन्य वर्णों की सहायता करने में तो ब्राह्मण धर्म है क्षत्रिय धर्म है वैश्य धर्म है शूद्र धर्म है सब धार्मिक होना चाहिए और स्त्री धर्म भी है आजकल मानव समाज में बहुत अंतर आय है क्योंकि कोई अपना धर्म को नहीं मानते नहीं जानते हैं उनका धर्म क्या है धर्म तो जन्म के अनुसार नहीं गुण के अनुसार कलो शूद्र संभव स्कंद में कहते हैं कि कलयुग में लगभग सभी लोग शूद्र जैसे हैं। तो आत्मा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र नहीं है परंतु इस भौतिका वास्तव में कोई है ब्राह्मण कोई है क्षत्रिय कोई है वाइस कोई है शूद्र तो अर्जुन भीम युधिष्ठिर वे सत्य क्षत्रिय थे और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्षत्रिय धर्म पालन करते थे क्षत्रिय धर्म में निस्वार्थ होना चाहिए बहुत बड़ा राजा होते हुए भी तो कैसे राजा राजा होना चाहिए तो एक पिता पुत्रों और पुत्रियों को की रक्षा करते हैं पालन पोषण कहते हैं तो इस प्रकार राजाओं का धर्म है सभी प्रजाओं की पालन पोषण करना तो आजकल विपरीत है राजाओं के प्रजाओं की पोषण नहीं करते शोषण करते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर, भीम अर्जुन नकुल, नकुलेव वे वास्तव शास्त्रीय थे और आजकल भी संभव है कि एक सोना युग आएगा इस भगवत गीता का प्रचार के अनुसार और कृष्ण महामंत्र का प्रचार क्या अनुसार और इसलिए इस हरि कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संग संगठित होते हैं तो दुर्योधन सब महान महान सैनिक का नाम बोले और उसके पश्चात वो उस सब सैनिक प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए और उस समय छत्मस्य संजनयन हर संघ ृद्ध पितामह उस समय कुरुवृद्ध पितामह पितामा, सिंहनादं चाय पितामह प्रतापवान तब कु वंश खे वोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह अर्थात भीष्म ने गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शख को उच्च से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ और उसके पश्चात दुख फोमुख सहसा और उसके पश्चात पहले भीष्मेव उनका शंख बजाए क्योंकि वे सबसे ज्येष्ठ थे और उसके पश्चात और सब सैनिक सब महान महान सैनिक उनका शंख बजाय संकेत था कि सब प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए तो भगवत गीता इस भगवत गीता में वर्णन है कि पंच पंडव और कृष्णा उनका शंख बजाने से कौरव के सैनिक के हृदय उन्होंने समझ ली कि इस युद्ध में हमारी कुछ आशा नहीं है तो भीष्मा करना अश्वथा दुर्योधन के पक्ष में थे और वे सब महान बलवान प्रभावशाली सैनिक क्षत्रिय थे परंतु चूंकि कृष्ण भगवान अर्जुन के पार्थ फर्थ थे उस निश्चित कि उस युद्ध में पंचफंडव विजय होंगे इस इस हम इस तथ्य हम भगवत गीता से समझ सकते हैं तो उस अर्जुन का विशेष प्रतनाथ अर्जुन उवाच अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले सैन्य मध्य रथ स्थ मेचुच यावदेतन निरीक्षे हम कामन कामस्थिता कामया सह योद अस्मिन् रण सूद समुदय अर्जुन ने कहा हे hey मे, मेरे मै तो सारथी हे कृष्ण मेरे राज दोनों सेना के बीच स्थापन करो जिससे मैं सब सैनिकों देख सकता हूं तो अर्जुन जानते थे कौन कौन है उनकी सेना में और कौरवों की सेना में परंतु अंतिम बाब सब को देखना चाहता था क्योंकि निश्चित था कि अनेक अनेक लाख लाख क्षत्रिय उस युद्ध में मार जाएंगे तो अंतिम बा अर्जुन इस सब सैनिक का दर्शन करना चाहता था परंतु क्या हुआ वो सब सैनिक देखने से अर्जुन का हृदय में परिवर्तन हो गया था अर्जुन और सब अन्य सैनिक जैसे पूरा प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए इसलिए बचपन में द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा मिली इसलिए पूरी जीवन है उस समय अर्जुन युवक नहीं था तो पूरा मनुष्य और उन्होंने स्वाग भी गया है और स्वागय अस्त्र भी मे इंद्र से शिव से अर्जुन पूरा प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए और अर्जुन और भीम वे दोनों पंडवों के मुख्य सैनिक थे मुख्य आशा थे तो उस समय अर्जुन का हृदय में परिवर्तन हो गया था उनके गुरुजन ष्म विशेषकर उनके भाइयों, दुर्योधन आदि राष्ट्र धातर, के पुत्रों ब्राह्मणगन अश्वत्थामा जैसे कृपा जैसे ये सब देखने से अर्जुन का हृदय में शोक आया था अर्जुन का विचार था कि इस युद्ध करने से कुछ कल्याण नहीं होगा कुछ शोभा नहीं होगा यदि हम विजायी हो तो क्या लाभ होगा ये अर्जुन की शंका थी क्या लाभ होगा तो हमारी इच्छा है राज्य को भोग करना तो यदि हमारे सब भाई बंधु मित्र आत्मिया स्वजन मर जाएंगे तो हम क्या सुख में लेंगे राजा पखलने से यही अर्जुन का शोक था और अर्जुन और भी बोले और भी बोले कि इस युद्ध में तो सब पूरा भारत देश में पूरे दुनिया में तो सब क्षत्रिय जाति मार जाएंगे और इस प्रकार प्रजाओं की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेंगे विशेषकर स्त्रियों आरक्षित और यदि स्त्रियों आरक्षित होते हैं तो दुष्चन स्त्रियों के शोषण करेंगे और उससे वर्ण संक्र की उत्पत्ति होगी वर्ण संकर का मतलब ऐसे संतानों जिस जिन में जिनके मन में कुछ सदगुण नहीं है कुछ संस्कार नहीं है जो संतानों की उत्पत्ति भौतिक कामना से होते हैं तो ऐसे संतानों तो पशुवृत्ति पशुवृत्तिवान पशुवत होते उनके दिमाग में सद नहीं होते दया अहिंसा उदारता ये सब नहीं होते है तो अर्जुन का संकोच था युद्ध करने के लिए और इस प्रकार सब कुछ प्रस्तुत था श्री कृष्ण एक्चुअली ये सब श्री कृष्ण की लीला शक्ति से आयोजित था क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है भगवान कृष्ण जहा जहा जाते हैं भौतिक संसार में भगवान कृष्ण अनेक अनेक अवतार लेते हैं तो जहा जहाँ कृष्ण जाते हैं वहां अर्जुन वहा भी जाते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है और इसलिए वास्तव में अर्जुन शोक मोह ग्रस्त नहीं हो सकते परंतु श्री कृष्ण की लीला शक्ति से ये घटना आयोजित हुई जिससे श्री कृष्ण अवसर प्राप्त हुए गीता बताने के लिए तो अर्जुन तो एक बार गीता श्रावण करने से समझ सब कुछ सक्षत इसलिए समझ समझ सकते हैं हम कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे आज तक बहुत से पंडित गीता पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं परंतु फिर भी गीता का गुह अर्थ समझ नहीं पाते तो ये सब श्री कृष्ण की लीला है और अर्जुन शोकग्रस्त होते हुए भी समझना चाहिए कि अर्जुन एक साधारण माया मोहित जीव नहीं थे ये सब श्री कृष्ण की लीला शक्ति की व्यवस्था है तो उस स्थिति में कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र, रणभूमि में युद्ध के पहले अर्जुन जो पांडवों की मुख्य आशा है मुख्य सैनिक है भीम के साथ आर्जुन शोकग्रस्त होगा और गोविंद को बोले कृष्ण को बोले न नयोध्या गोविंद में लड़ाई नहीं करूंगा और अर्जुन जो पूरा प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए अभी अर्जुन का प्रस्ताव है कि मैं युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा मैं योगी बन जाऊंगा युद्ध करना अच्छा नहीं है ये अर्जुन का प्रस्ताव था और बाद में हम सुनेंगे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनी और उससे अर्जुन सभी प्रकार का मोह शोक भय और अज्ञान से मुक्त हो गया है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे